देवी भागवत सातवां स्कंद वशिष्ठ के द्वारा सत्य व्रत को शाप वशिष्ठ जी बोले राजन मनुष्य देह से स्वर्ग में स्थान पाना घोषणा है कारण स्वर्ग में रहने की सुविधा मिलती है अतएव सर्वज्ञ नरेश तुम्हारे इस दुर्लभ मनोरथ को पूर्ण करने से मैं डरता हूँ क्योंकि जीते हुए पुरुष को अपसराओं के साथ रहने का सुअवसर प्राप्त हो जाए यह संभव नहीं महाभाग तुम उसने क्रोध मुनिवर से पुनः कहा ब्राह्मण आप यदि अभिमान वश मेरा यज्ञ नहीं कराना चाहते हैं तो मैं किसी दूसरे को पुरोहित बनाकर यज्ञ संपन्न करूँगा त्रिशंको का यह कथन सुनकर मुनिवर वशिष्ठ ने उसे तुरंत साफ दे दिया दुर्मते तू अभी चांडाल हो जा इसी शरीर में अभी अभी तेरी चाण्डाली वृत्ति बन जाए सनमार्ग को दूषित करने वाले धर्मध्वजी नरेश तो बड़ा पापी है मरने पर भी तू किसी प्रकार स्वर्ग प्राप्त नहीं कर सकता व्यास जी कहते हैं राजन गुरुदेव वशिष्ठ के मुख से यह वचन निकलते ही उसी शरीर से त्रिशंकु तुरंत चाण्डाल हो गया उसके कान में जो रत्नमय कुंडल थे उनके पत्थर जैसे हो जाने में कुछ भी देर न लगी देह में लगा हुआ सुगंधपूर्ण चंदन तुरंत दुर्गंधित हो गया, उनके पहने हुए दिव्य सुगंधप काले रंग में हो गए, महात्मा वशिष्ठ के शाप ने उसे कर्ण बना दिया राजन वशिष्ठ जी भगवती जगदम्बा की उपासना किया करते थे अतः उनके रोज का यह फल प्रकट हो गया इसलिए भगवती के भक्त का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए मुनिवर वशिष्ठ जी बड़े निष्ठा के साथ गायत्री का जप करते थे राजन उस समय अपना निंदनीय शरीर देख कर राजा को खिन्न हो गया उसकी बड़ी दयनीय दशा हो गई अतः मुनि के आश्रम से घर न लौटकर वह जंगल में ही चला गया शोक से विवल होकर उसने मन ही मन सोचा क्या करूं और कहाँ जाऊं मेरा यह शरीर सर्वथा निंद हो गया मैं कोई भी ऐसा उपाय नहीं देखता कि जिसके प्रभाव से मेरा यह दुख दूर हो जाए ऐसी स्थिति में मैं घर जाता हूँ तो मुझे देखकर मेरा पुत्र भी दुखी हो जाएंगे चांडाल वेश में देखकर स्त्री भी मुझे स्वीकार नहीं करेगी इस दशा में देखकर मंत्री लोग भी मेरा अनादर करने लगेंगे जाति और कुटुंब वाले मेरा साथ छोड़ देंगे सबसे पृथक होकर ही मुझे रहना पड़ेगा ऐसी दशा में जीने से मर जाना ही अच्छा है आत्महत्या का विचार आते ही दूसरा विचार यह आया कि आत्महत्या तो कर लूँगा परंतु यह निश्चय है कि आत्महत्या करने से मुझे जन्म जन्मांतर में पुनः चांडाल होना पड़ेगा हत्या दोष के परिणाम स्वरूप में साप से भी कभी मुक्त नहीं हो सकूंगा पश्चात उस नरेश ने पुनः सावधान होकर विचार किया कि इस समय आत्महत्या करना तो मेरे लिए सर्वथा ही अनुचित है जंगल में रहकर इसी शरीर से अपना किया हुआ कर्म भोग लेना ठीक है क्योंकि भोग लेने पर इस बुरे कर्म का फल सर्वथा समाप्त हो जाएगा भोग से ही प्रारब्ध कर्म समाप्त होते हैं अन्यथा इनसे छुट्टी पाना सर्वथा असंभव है इसलिए किए हुए शुभ और अशुभ कर्म तो मुझे भोग ही लेने चाहिए अतः अब मैं इस पवित्र आश्रम के समीप रहकर ही तीर्थों का सेवन भगवती जगदम्मा का स्मरण और संत पुरुषों का सत्कार करूंगा। वन में रहकर इस प्रकार आचरण करने से मेरा संचित कर्म अवश्य समाप्त हो जाएगा और यह भी संभव है भाग्यवश किसी महात्मा पुरुष से कभी मिलने का सुअवसर सुलभ हो जाए